एक प्रकार से सगुण ब्रह्म विद्या और कर्म का फल प्राप्ति प्रकार बताने वाला इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण का 15वें मंत्र तक एक प्रकार से समापन हो गया जो प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के पन्द्रवें मंत्र से प्रारंभ हुआ था चौदहवें मंत्र में नचिकेता का परिष्कृत प्रश्न था चौदहवा या सत्रवा मंत्र होना चाहिए। अन्यत्र, अन्यत्र अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र अधर्मात, अन्यत्र अन्यत्र सत्रहवाधर्मात्मात्ता क्रिता अत्रत्र भूताच्च यश्यसी तो द्वितीय वल्ली का प्रथम अध्याय प्रथमाध्याय इस हाँ इससे तो निर्विशेष्रह्मजिज्ञा न नचिकेता की नचिकेता ने यमराज्य के सामने रखी और न जायते मियते वा विपश्चित तो इस पन्द्रहें मंत्र से लेकर के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली के पन्द्रहें मंत्र तक निर्विशेष ब्रह्म विद्या ससाधन सफल बताई गई इसका पहले व्रत कथन हुआ अवतरण भाष्य में सोलहवे मंत्र के निरस्ताशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्तिया इत्यादि से तो यह निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव रूप विद्या जिनके पास है उनका तो कहीं आना जाना नहीं होता शरीर शरीरपात होते ही सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म भाव में उनका अवस्थान होता है निर्विशेष ब्रह्म भाव में जीवित अवस्था में ही अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म रूप से अनुभव करते थे शरीर छूटने के बाद भी वह निर्विशेष ब्रह्म ही रहते हैं और जो सगुण है उस सगुण ब्रह्म का चिंतन करने वाले सगुण ब्रह्म उपासक उनका प्राप्तव्य देश से परिच्छिन्न है यहां नहीं है ब्रह्मलोक में है तो उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति जिस प्रकार से होती है वह प्रकार बताना भी जरूरी है और जो द्वितीय वर के रूप में नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया गया अग्नि विज्ञान है यानी कर्म ज्ञान है उसका फल भी स्वर्गादि की प्राप्ति जिस प्रकार से होगी वह प्रकार बताना जरूरी है इसके लिए यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है क्रम मुक्ति प्राप्ति करना हो तब भी और संसार की प्राप्ति करना हो तब भी आवागमन होता है जाना पड़ता है गति होती है यह अवतरण भाष्य में भाष्कार भगवान ने बताया था तो 16वें मंत्र का उच्चारण कर लें और अर्थानुसंधान कर लें शतंच नाड्य विश्वं उत्क्रमणे ूर्धानस्रितर्ध्मायनमें विश्वक्रमणे शतमें शतसख्या नाड्य का विशेषण है शत शब्द नित्य एक वचनांत होने से नाड्य बहुवचनांत होने पर भी शतम एक वचन ही है यानी सौ संख्या और एकाथ सौ से अधिक एक यानी एक सौ एक शतंचय का इन दो पदों का अर्थ निकलेगा 101 सौ नाडी वह इस कार्यक्रम संघात में प्रधान नाडिया है इनका हृदय से ही सीधा संबंध है इसलिए कहा हृदय से नाड्य शतंचय का हृदय १०१ इन हैं। इन १०१ नाडियों में से कहते हैं तासाम मूर्धान अभिनिस्तृत का तो नाड़ी नाम सब ये निर्धारण में ष्टी एक 101 नाडियों में से जो एका यानी प्रधान नाड़ी है सुसुमना नाम की वह मूर्धानम अभिश्रिता का अर्थ है मूर्धा का भेदन करके ऊपर के ओर गई मूर्धा की ओर गई है दय संबंधी एक सो एक नाडियों में से वह सुसुमना नाम की नाड़ी मूर्धानम इन्हें मूर्धा की ओर गई है आगे कहते हैं कि तयोर्धमायन ये तो पूर्वाध में उपासना तथा कर्म का फल वर्णन करने में उपयोगी नाडियों का वर्णन हुआ अब उपासक उपासना के फल की प्राप्ति जिस नाड़ी से निकल करके करता है उसे बताया जा रहा है कि तयर्धमायन तया एने वो जो एक प्रधान सुषमना नाम की नाड़ी है मूर्धा के ओर गई हुई उस नाड़ी से ऊर्धम आयन यानी गच्छन तो पहले मृत्यु के समय उपासकों की जो बाह्य इंद्रिया हैं, उनका प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अपने अपने गोलकों से उपसंहार हो जाता है मन में व्यापारोपरम हो जाता है। हैंग तुरुष पुरुषस्य प्रयत वांग मनसी संप्यते मन प्राणे जो कहा गया मृत्यु के समय जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो चक्षु इंद्रिय संसार की किसी भी वस्तु को देख नहीं सकती वाह इंद्रिय एक शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती प्रारब्ध का समापन होने पर न तो इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण हो पाएगा किसी भी इंद्रिय का कोई व्यापार नहीं हो पाता तो अपने अपने गोलकों में स्थित इंद्रिया अपने अपने व्यापारों का उपसंहार करके मन में जाती हैं उनका व्यापारो परम हो जाता है अने मन के अधीन हो जाती है और फिर वो हो जाता है मन प्राण में मन प्राणी तो इंद्रियों का व्यापार व्यापारोपरम हो गया और मन का अभी व्यापार व्यापारोपरम नहीं हुआ प्राण में इस बीच की स्थिति में मन अपने गोलक हृदय में ही रहेगा और उसी हृदय में ये सारी बाह्य इंद्रियां आकर के मन के अधीन हो जाएगी मन का जो गोलक है उसमें और मन उस समय क्या व्यापार करेगा तो यही व्यापार करेगा कि अब यहां से जाना है ये पर लिया हुआ जो स्थान था उस समय के लिए कार्यक्रम शरीर रूपी इस भूमि को छोड़ करके लीज का समय समाप्त हुआ जाना है नवीनीकरण हो नहीं सकता नवीनीकरण करने वाले के साथ कोई संपर्क जीवन भर किया ही नहीं शांति से भोग में लिप्त रहा नवीनीकरण करने का इस संसार में अधिकार लीज के कुछ कुछ लोगों को ही है भगवान शिव को है मार्कंडेय के शरीरूपी भूमि का मार्कंडेय के लिए नवीनीकरण लीज का कर दिया पांच वर्ष के लीज पर दी थी शरीर रूपी भूमि क्षेत्र इधम शरीरम कौंते येत्री थे लेकिन बीच में ही भगवान शिव से संपर्क स्थापित किया मार्कंडेय ने और शिव ने प्रसन्न होकर के पूरे कल्प तक के लिए लीज का नवीनीकरण कर दिया जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक आप रहो नवीनीकरण हुआ उनका चिरंजीव है व्या और ये जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के शरीरूपी क्षेत्र का नवीनीकरण व्यास जी ने किया केशवम बादराय नम है न भगवान शिव और विष्णु इनके हाथ में है नवीनीकरण का अधिकार उनके साथ शंकराचार्य जी का संपर्क हुआ उत्तरकाशी में शास्त्रार्थ हुआ प्रसन्न हो गए व्यास जी साधन अध्याय के प्रथम अधिकरण पर व्यास जी ने शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और फिर वहां शास्त्रार्थ कई दिन तक चला लेकिन शंकराचार्य जी और व्यास जी में से कोई भी वो हो पाया पराजित तो व्यास जी ने कहा कि ब्रह्म सूत्र में मुझे जो अपेक्षित अर्थ था वही अर्थ आपने इस भाष्य में ब्रह्म सूत्रों का प्रकट किया है इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए खूब प्रचार प्रसार करो शंकराचार्य जी ने कहा कैसे करेंगे हमारा तो सोलह वर्ष के लिए इस जगत में आना हुआ है ये सोलह वर्ष हैं सोड़ से कृतमान भाष्यम भाष्य पूरा हुआ है और हमारे जाने का समय आया है तो कहा कैसे जा सकते हैं और सोलह वर्ष रही इस पृथ्वी पर और इसका प्रचार प्रसार करिए तो उनका 16 वर्ष के लिए नवीनीकरण व्यास जी ने किया और सहसा ऐसे जिनका जो जिनका जिनका संबंध और लोगों का भी संबंध रहा यानी कि इन दोनों दो का ही संबंध भगवान के साथ हुआ इसलिए नवीनीकरण हुआ लेकिन सभी के सभी लीज पर ली हुई भूमि का नवीनीकरण करना ही चाहते हैं ऐसा नहीं होता तो इन्होंने मारकंडे ने चाहा और शंकराचार्य जी ने चाहा नहीं था लेकिन व्यास जी ने देखा कि इन यह शरीर और इस शरीर में शंकराचार्य जी का रहना लोकोपकारक है जिज्ञासुओं का हित इसमें छिपा हुआ है इसलिए उन्होंने उनको जबरदस्ती रखा नवीनीकरण करके कहा कि और सोलह वर्ष आप चला लो यहाँ पर अपना कारखाना वेदांत का प्रचार प्रसार रूप जो उनकी अपनी अपना व्यापार था वो करते रहें और बाकी लोग ईश्वर के साथ संबंध होने पर भी नहीं चाहते हैं प्रारब्ध से अधिक जीना उस शरीर में तो उनका नवीनीकरण नहीं होता लेकिन जो चाहते हैं प्रारब्ध समाप्त तो होने पर भी जीना लेकिन जो नवीनीकरण कर सकते हैं उनसे कोई संबंध ही नहीं है तो नवीनीकरण नहीं हो सकता फिर जाना ही पड़ता है तो उस समय फिर मन क्या करेगा बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम हो गया और अभी मन का व्यापार बंद नहीं हुआ है प्रारब्ध समाप्त हुआ है तो इस शरीर से भोग कुछ भी होना नहीं है लेकिन अभी इसी शरीर में मन है वो क्या करेगा तो वह सोचेगा अज्ञानी का मन कि अब कहाँ जाना है नवीनीकरण करना तो है लेकिन यहाँ नवीनीकरण करने वाले से कोई हमारा परिचय ही नहीं है तो कहीं ना कहीं लीज पर जमीन लेनी पड़ेगी तो अपना वो देखेगा ना हमारे पास क्या बैलेंस है और कहाँ की जमीन कितने लीज पर मिलती हैं उसके लिए अपने पास है या नहीं है वो बैलेंस होता है वित्त होता है प्रकार का एक मानुष वित्त और दूसरा दैव वित्त दैव वित्त हैं, है उपासनाएं मानुष वित्त है मानुष वित्त साध्य कर्म अभी वर्तमान में कितना भी हो मानुष वित्त वो काम नहीं आता मृत्यु के समय वाला लेकिन जीवन में जो था मानुष वित्त उससे हमने जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे वो उस समय उस वित्त का फलभूत जो हमारे द्वारा किया गया कर्म वो भी मानुष वित्त कहलाता है तो वो देखता है किस कितना मानुष वित्त है यानी कर्म है कितना कौन सी उपासना है और उसके अनुसार फिर भगवान उसको दिखाते हैं वो अकाउंट खोल करके और देख करके वह जिस कर्म या उपासना का फल भोगना चाहता है उसको याद रखता है बाकी भूल जाता है वो संचित में चला जाता है और जो याद रहा वह बन जाता है भावी जन्म का प्रारब्ध वो प्रारब्ध जितना बन गया माना जाता है वो एक प्रकार से लीज के लिए वो उतना उसने पेमेंट कर दिया उतने का, उतने का समय के लिए उतना प्रारब्ध भावी शरीर में जितने वर्ष का बनेगा भोग उतना दिलाएगा यह मन का व्यापार उस समय होता है अपने कर्म का लेखा जोखा पूरा यह कर लेना और भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित करना फिर वो बाकी जाएगा बैलेंस संचित में बैलेंस रहेगा और ये प्रारब्ध भोगने के लिए भावी शरीर दिलाएगा फिर ये निश्चित होने पर मन प्राण में चला जाता है और प्राण तेज में यानी भूत सूक्ष्म में और भूत सूक्ष्म उस समय सामान्य स्थिति में है भूत सूक्ष्म है स्थूल शरीर का बीज स्थूल शरीर तो है चौरासी लाख प्रकार के उनमें से हरेक शरीर के रूप में अभिव्यक्त होने का सामर्थ्य इसी भूत सूक्ष्म में ईश्वर संकल्प से डालते हैं ये एक प्रकार से ऐसा रॉ मटेरियल है भूत सूक्ष्म शब्दित जिससे चौरासी लाख प्रकार के शरीर बन जाते हैं लेकिन उसको सीधे सीधे जीव स्वयं अपने भूत सूक्ष्म से शरीर का निर्माण कराना चाहेगा तो नहीं हो सकता ईश्वर उसमें अपने संकल्प से जब शक्ति संचारित संचालित संचारित करते हैं प्रदान करते हैं और उसी को लेकर के कर्मफल विधाता बन जाता है ईश्वर इसलिए कर्मफल विधाता ईश्वर को कहते हैं कि देखते हैं ईश्वर की इस जीवात्मा ने कौन सा भावी जन्म में भोगने के लिए कर्म ध्यान में रखा है प्रारब्ध बनाया है उसके अनुसार फिर देखते हैं कि इस कर्म का फल उपभोग कौन से शरीर में किया जा सकता है ब्रह्मलोक के शरीर में या स्वर्गलोक के या मृत्युलोक के या नरक के चौरासी लाख प्रकार के शरीर में से जिस शरीर में भोगने योग्य कर्म उसका प्रारब्ध बन करके सामने आया है उसी शरीर के रूप में परिणत उस भूत सूक्ष्म को तेज शब्दित परिणत होने की शक्ति ईश्वर संचरित करते हैं उसमें तो उस समय फिर एक बार जीवात्मा का फिर से मन में बुद्धि में आना होता है बुद्धि वहीं पर अभिव्यक्त होती है और उसे अभी तक तो उसकी अहंता किसी भी स्वरूप को पकड़ी हुई नहीं है इसी से संलग्न है नए शरीर को नहीं पकड़ी जैसे ईश्वर ने संच... वो संचारित किया भावी शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य तो भावी शरीर उसे दिखता है और वो जो भावी शरीर दिखेगा उसे फिर वो मय के रूप में पकड़ेगा जैसे सोए हुए व्यक्ति को स्वप्न में संकल्प से निर्मित शरीर दिखता है और उसे मैं के रूप में पकड़ता है जागृत अवस्था के शरीर में से उसकी अहंता हट जाती है सुसुप्ति में वो सामान्य रूप में थी बीज अवस्था में अविद्या में अविशेष अवस्था में आ जाती है ऐसे अभी ये जो है भावी शरीर जो दिखा उसी को मय के रूप में पकड़ता है फिर इस शरीर में से अपनी अहंता का पूर्ण रूप से व्यावर्तन कर लेता है तृण का दृष्टांत से उपनिषदों में ये बताया है और इसके बाद फिर इसे कहा गया भावी शरीर दिखा तो हृदयाग्र प्रद्योतन एक विशेष शब्द है भावी शरीर का मैं के रूप में दिखना इसे ही गीता में कहा गया यमयम वापिस स्मरण भावम तेजत्यंते कलेवरम तो भाव यानि चौरासी लाख प्रकार के शरीर यमयम वापिस स्मरण भावम तो इन चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से जिस जिस शरीर का स्मरण करते हुए स्मरण करने से इस शरीर को छोड़ता है का मतलब जिस शरीर को मय के रूप में पकड़ करके इस शरीर को छोड़ता है वो उसी शरीर को फिर शरीर में अभिव्यक्त होता है उसी शरीर के रूप में उसका जन्म होता है तेज तंत्र ते कले तम तमे वही थी इससे बताया गया उसे भविष्य में वही शरीर मिलना है इस शरीर को छोड़ते समय जिस शरीर को मैं के रूप में पकड़ा वही शरीर मिलेगा और उसी शरीर में फिर वह जाता है यदि ब्रह्मलोक का शरीर सगुण ब्रह्म विद्या के विद्या ही भावी शरीर का प्रारब्ध बन करके सामने आई है तो ईश्वर उसके भूत सूक्ष्म में ब्रह्मलोक के शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान करते उसे ब्रह्मलोक का शरीर दिखता और ब्रह्मलोक का शरीर दिखने पर कहते तया जिसको शरीर छोड़ते समय ब्रह्मलोक के शरीर का ही मैं के रूप में स्पूर्ण होगा किसको होगा उपासक को या तो अश्वेधादि जो उत्कृष्ट कर्म है जिनका फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताया गया है उन कर्म वे कर्म प्रारब्ध बनकर के सामने आएंगे मृत्यु के समय उन्हीं शरीर छोड़ने वाले मनुष्यों को ब्रह्मलोक का शरीर उनकी अहंता का आलंबन बन करके मैं के रूप में दिखेगा और फिर उनके लिए 101 नाड़ी जो शरीर हृदय सम, संबंधीनी है उनमें से सुसुमना नाड़ी का द्वार खुलेगा वो तो बैरिकेटिंग लगी हुई है वो बंद है द्वार उसे हाँ उसका भी उसका भी सुषमना नाड़ी से ही गमन होगा सुषमना नाडी से हो जाएगा उत्तरायण मार्ग से ही फिर जो सुषमना नाड़ी से निकलेगा उत्तरायन मार्ग से ब्रह्मलोक ही जाएगा ब्रह्मलोक जाएगा और इसलिए कहा तया ऊर्ध्व आयन तया यानी नया नाड्या ऊर्ध्व आयन तो हृदय संबंधी सुषुमना नाडी का द्वार उसका खुल गया तो वो जो भूत सूक्ष्म में से परिवेष्टित हुआ पूरा सूक्ष्म शरीर तादात्म जीव उसका स्थूल शरीर यानी बॉडी मात्र रह जाती है और गाड़ी का कोई इंजन निकाल ले तो खाली बॉडी बॉडी पड़ी रहती है ना ऐसे स्थूल बॉडी पड़ी रहेगी और इंजन है सूक्ष्म शरीर वो तो सूक्ष्म शरीर रूपी इंजन को भूत सूक्ष्म रूपी कपड़े के गठड़ी में बांध करके ले जाया जाता है ले जाने वाले वो सब अर्चिराधि देवता तैयार रहते हैं इसे अपना सामान लेकर के इस घर से बाहर निकलना है तो जैसे ही निकलता है एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो तैयार रहते हैं अर्ची नामक देवता उसके लिए एक विशेष मार्ग बना है सुसुमना नाड़ी और वह ऊर्ध्व के ओर आते हृदय से मुरधा के ओर और, और फिर मुर्धा का भेदन करके वह निकल जाता है तो वहीं पर अर्ची देवता उसे सम्मान ले जाती हैं और अपने विमान में चढ़ा देती हैं और विमान उड़ जाता है और फिर आगे कहीं एक विमान बदलने पड़ते हैं और उन सब विमानों को बदलने के लिए विशेष विशेष जो देवताओं का अतिवाहिक देवताओं का ईश्वर के द्वारा व्यवस्था की गई है ना नियुक्ति की गई है वह ले जा ले जाते हैं और फिर विद्युत लोक में जाकर के अमानव पुरुष ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुआ मानस पुत्र ब्रह्मा जी का आकर के ले जाता है मानव पुरुष तो है योनिज सृष्टिस्त पुरुष और अमानव पुरुष कहलाता है जो संकल्प से उत्पन्न हुआ पुरुष मानस पुत्र ब्रह्मा संकल्प से उत्पन्न हुआ का अर्थ मानस पुत्र वो आकर के इन सब को ले जाता है फिर ब्रह्मलोक उनमें से जिनको जिनको ब्रह्मा जी का सानिध्य प्राप्त होना है और सायुज प्राप्त होना है उनको तो सीधे ब्रह्मा जी के पास ले जाता है बाकी को ब्रह्मलोक में ले जा करके जहां कहीं रख देता है अश्वमेध करने वालों को पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वालों को वो सब जो है उस लोक की प्राप्ति होती है सालोक सालोक के मिलता है लेकिन सामीप्य ब्रह्मलोक में रहेंगे लेकिन कभी ब्रह्मा जी से भेंट नहीं होगी विदेशी नागरिक जितने भी भारत में आते हैं वो सबके सब, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते ही हैं ऐसा नहीं होता आएंगे सालों तक रह करके जितना वीजा है चले जाएंगे <laughs> तो ऐसा हो जाता है तो सालोकिय और जिनको सारु आ, और सामिप्युज प्राप्त होना उनको ब्रह्मा जी के पास ले जाता है फिर ब्रह्मा जी से जिन्होंने क्रम मुक्ति की साधना की है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान फिर वहां जीवन मुक्त होकर के रहते ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी का प्रारब्ध समाप्त होने पर विधेयक को प्राप्त करता है ये क्रम मुक्ति कहलाती है तो इसलिए कहा तया ऊर्धम आयन उस सुसुमना नाड़ी से ऊपर के ओर यानी मूर्धा के ओर आ करके वह अमृतत्व एति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता वो अपेक्षिक ब्रह्मलोक है इस कल्प में एक बार ब्रह्मलोक में जाने का वीजा मिल जाए तो वापस नहीं आना पड़ता वो पूरा जब तक चंद्रमा सूर्य है वहीं रहेगा दूसरे कल्प में आएगा इम मानव आवर्तम नावर्तन ते कहा गया दूसरे कल्प में वो लोग आएंगे जिनको वहां पर जाने के बाद भी मोक्ष का साधनभूत निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता उनकी तो पुनरावृत्ति होगी लेकिन इस कल्प में नहीं इसलिए इसे कहा गया ब्रह्मलोक की प्राप्ति को भी अमृत या अपेक्षित अमृत है बाकी लोकों में तो स्वर्ग में भी चला जाएगा पुण्य कर्म करके तो इसी कल्प में कहीं बार आना जाना होगा क्षणे पुण्य मरते लोकम विशांति और इस मृत्यु लोक में तो देखते ही है बड़ा क्षणिक जीवन है ब्रह्मलोक की अपेक्षा तो एक क्षण का भी हम लोगों का जीवन नहीं है ब्रह्मा जी का 24 घंटा है हम लोगों के 2000 बार चारों युग आकर के बीच जाए तो उनके 24 घंटे होते हैं और उसके अनुसार यदि उनके मिनट और सेकंड निकाल लेते हैं तो एक सेकंड भी हम लोगों के स वर्ष नहीं हो पाएंगे तो ब्रह्मा जी के समय के अनुसार हम लोगों का जीवन क्षण भर का भी नहीं है इसलिए क्षणिक है हम अनित्य है और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जो भी गया उनका जीवन जब तक चंद्रमा सूर्य है तब तक के लिए है ले वे अमृत है कि नहीं तो अपेक्षित अमृतत्व तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति और जो क्रम मुक्ति की साधन भूता उपासना करके गए हैं उनके लिए क्रम मुक्ति रूप निरपेक्ष अमृतत्व तो ही मिलेगा फिर ब्रह्मा जी के साथ और अन्या विष्वंग अन्य उत्क्रमणे भवन्ति इसमें अन्या प्रथमा का बहुवचन है अन्या नाड्य तो बाकी जो सौ नाडियां हैं 101 नाड़ी में से सुसुना नाम की नाड़ी तो अमृत अमृतत्व की प्राप्ति कराती है ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराती है उस नाड़ी से जिनका निर्गमन होगा मरने वाले का वह निश्चित ही ब्रह्मलोक जाएगा और जिनका ब्रह्मलोक में जाना नहीं होता उनका सुसुमना नाड़ी से इस शरीर से निर्गमन भी नहीं होगा वो द्वार खुलेगा ही नहीं सुसुमना नाड़ी का उनके लिए तो फिर वो जाएंगे किनसे तो कहा अन्या तो अन्य नाड्य उत्क्रमणे भवंती तो उत्क्रमण करने के लिए अन्य नाडिया बन जाती है माध्यम उत्क्रांति में बाकी सौ नाड़ी में से जिस किसी भी योनि में जाना होगा तो उस उस योनि उचित मार्ग से पहुंचाने वाली नाड़ी का द्वार खुल जाता है और उससे निर्गमन होता तो विष्वंग अनेक विध गति वाली अन्य नाडियां अनेक विध गति हैं संसार में कई प्रकार के शरीरों की प्राप्ति ये है विश्वंग गति या अनेक प्रकार के शरीरों की प्राप्ति में साधन बन जाती हैं अन्य नाडियां तो अन उत्क्रमणे भाष्य देखिए इस मंत्र का शतंच शत संख्या च सुषमना नाम पुरुषस्य से हृदयात विनिश्रिता नाड्य तो पुरुष के हृदय संबंधी यह हैं नाडी है। कर दिया शिरा ड्य ने शिरा और ताून भिवा अभिनीस्रिता निर्गता तो उनमें से एक सुसुमना नाम की नाड़ी मूर्धा के ओर गई हुई है तया अंतकाले हृदय आत्मा वशीकृत योजयेत तो साधक को चाहिए मृत्यु के समय उस सुषुमना नाड़ी से अपने आप को हृदय में समाहित कर ले पहले अपने आप को समाहित करने का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम होने पर बाह्य इंद्रियों को मन में और मन को ऐसे ही व्यापार में लगा ले जिससे ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन भूतों उपासना तथा कर्म का ही वह ध्यान रखे प्रारब्ध के रूप में निश्चित कर लें ऐसे व्यापार में लगा लें यह नियुक्त करना है समाहित करना है वशीभूत करना, करना है अपने आप को आत्मान से लेना आत्मा की उपाधिभूत मन को वशीकृत योजना नियुक्त लें और का मन ऐसा करता ही है ये ईशावाश्योपनिषद के अंत में जो आए हुए मंत्र हैं उन मंत्रों ने बताया न हिण्यमयन पात्रेन सत्यशापी हित मुखम तत्व पूषण अपृणु सत्य धर्माय इत्यादि वो प्रार्थना करता है यही नियुक्त करना है अपने आत्मा को यानी मन को अपने आप को उसमें मृत्यु के समय घबराता नहीं है उपासक जिसको अपनी साधना पर विश्वास है वह मृत्यु के समय तो बड़ी खुशी मनाता है कि अब ये जो तुच्छ शरीर है छूट जाएगा और संसार में सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्मलोक है उसमें हमारा प्रवेश होगा ये जिसकी उपासना का परिपाक हो गया है उसे पूर्ण विश्वास होता है परीक्षा में जितने प्रश्नों का उत्तर देना होता है वो सारे प्रश्न सुव्यवस्थित जिस विद्यार्थी ने लिखे हैं उसे विश्वास होता है कि मुझे इतने में से इतने नंबर मिलने ही मिलने हैं वो घबराता नहीं है पास होगा कि फेल हो जाऊंगा पास के विषय में तो संदेह ही नहीं रहता उल्टा कम नंबर आते हैं तो वो दोबारा जांच करने के लिए पेपरों की आवेदन करता है ये कैसे हुआ जाच लो मेरे पेपर फिर इतने नंबर मिलने ही चाहिए थे हमने सही उत्तर लिखा है ऐसे ही उपासक को अपने साधना पर इतना भरोसा है कि मुझे ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होनी है तो मृत्यु के समय वह कॉमा में नहीं चला जाता बेहोश नहीं होता पूर्ण सावधान रहता है और कर्मफल विधाता से प्रार्थना करता है हिरणमयन पात्रे न सत्य चापी हितम मुखम पूषण अपरण हे कर्मफल विधाता आप आपके वास्तविक स्वरूप से ढका स्वरूप को आवृत्त करने वाला जो आवरण है उसे हटा दीजिए उसी का दर्शन करने के लिए उसी की प्राप्ति के लिए तो मैंने जीवन भर साधना की है उसका इस समय समय आया है इसलिए सत्य धर्माय आ और ये सब प्रार्थना भी नहीं है करता है तो कहें हम कोई भीख जैसी नहीं मांगते आपको यदि ये, ये लग रहा हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं का अर्थ भीख मांग रहा हूं दया का पात्र बन करके ऐसा नहीं है आप हमारा अकाउंट खोल करके देखो हमने बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ हमारा अपना है वो देना है आपको साइन करनी है खाली तो हमारा धन जमा किया हुआ हमको देने के लिए आप ये नहीं समझना कि याचक बनकर हमारा किया हुआ जो है कर्म तथा चिंतन उसको आप देखिए कृतम स्मर क्रतुम स्मर हमारे कर्म उपासना को देखो याद करो और उसके अनुसार आप अपने कर्मफल विधातृत्व को साकार करो आप कर्मफल विधाता है जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल देते हो मैंने ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन भूत ही कर्म उपासना रूप साधन किया है इसलिए उसे देखिए आप और फिर क्या करिए कि मेरा ये जो स्थूल स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकलेगा तो उसे समष्टि सूक्ष्म शरीर में विलीन करा लीजिए सायुज्य की प्राप्ति कराइए इसलिए वायु अनिलम अमृतम अथेदम तो वायु यानी यह वेष्टि प्राण अमृतम अनिलम का अर्थ है समष्टि प्राण में विलीन हो जाए उसे प्राप्त कर लेने सायुज्य प्राप्त करना है उसी की मैंने उपासना की है अंग्र उपासना तो मेरा वायु शब्दित प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर का तत्तत्व अपने अधिदेव स्वरूप को प्राप्त कर लें अमृत अनिल शब्दित जो अधिदेव हिरण्य गर्भ की उपाधि है वाक अग्नि भाव को प्राप्त कर लें चक्षु आदित्य भाव को प्राप्त कर लें मन चंद्रमा भाव को प्राप्त कर ले ऐसा और बुद्धि समी बुद्धि को प्राप्त कर ले वेष्टि प्राण समि प्राण को प्राप्त कर ले तो ये हो जाएगा वायु अनिलन अमृतम अथ और अथ ये तो चले सूक्ष्म शरीर की गति तो क्या करानी है ये बता दिया अरे स्थूल शरीर जिस जो साधना में इतना उपयोगी रहा उसका क्या करना है कहते तो अथ इदम भस्मांतम ऊपर से जोड़ ना भूयात ये जो शरीर है स्थूल शरीर ये ऐसा ही कहीं पढ़कर पढ़ के लोगों के एक उपेक्षा का पात्र ना बने अनादर का पात्र ना बने यह भस्मान्त हो जाए यानी इसके अपने जो स्थूल स्थूलभूत उपादान कारण है पंचतत्व उसमें विलीन हो जाए पंचतत्वों से बना यह स्थूल शरीर जब इसमें से मेरे प्राण निकल जाए तो अपने उपादान कारण में विलीन हो जाए जातम इदम शरीर भूयात और कहे फिर इस शरीर से आपके सब निकलेंगे प्राण वगैरह यानी आप निकल जाओगे सुषमना नाड़ी से तो कैसे कहाँ ले जाए आपको तो अग्नि नये सुपथा राय आसमान उत्तरायण तो मार्ग से आप ले जाए हमें रय के लिए रय का अर्थ है कर्म उपासना का फल तो समुच्चय अनुष्ठान हमने किया उस समुच्चे का फल फलभूत ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए सुपथ सुपथ है उत्तरायण मार्ग उससे आप हमें ले जा आप विश्ववानी देव वयुनानी विद्वान है समस्त प्राणियों के कर्मों को जानने वाले हो यदि कोई गलती से इस जन्म में नहीं अज्ञातवशात इस जन्म में भी कभी कुछ हुआ हो हमसे प्रतिबंधक पाप तो युधि अस्मद जुहुरानम एन का अर्थ है हमारे जो जुहुरान एन है यानी पाप है प्रतिबंधक जो पाप है उनको यु योधि यानि हमसे अलग करिए उन्हें हटा दीजिए और हमें अपने ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराइए ये तो उपासक मृत्यु के समय प्रार्थना करता है ना इसलिए वो सावधान रहता है ये यहां पर कहा भास्कर भगवान ने कि तया अंतकाले काले हृदय आत्मान वसीकृत्य भाषिक भगवान कहीं लिखते हैं तो पूर्वोपार का संबंध रहता है ये तो लिख लिया आत्मान वशी कृत्य योज तो। लेकिन योजना में विधि लिंग है ना तो उस समय भी विधान किया जा रहा है मरने वाले के लिए जैसा करें मरने वाला कर सकता है ऐसा कर सकता है जीवन भर जिसने जैसा किया है सदा तदभावित भावभावित जो होता है इसलिए गीता ने भी तो इसी श्रुति को आधार बना करके लिखा है तम तमे वैदिक सदा तद भाव भाविता तो जीवन भर जो अभ्यास किया वो मृत्यु के समय वैसा ही करता है व्यक्ति नींद में कई लोग स्तोत्र पाठ करते हैं जिनको जागृत अवस्था में स्तोत्र पाठ करने का खूब अभ्यास होता है वो सोने के बाद भी मुख से वही निकलता है उनके उनको मालूम नहीं होता वही निकल आता है और किसी को गाली देने का अभ्यास हो तो वो गाली ही निकलती है तो ऐसे वो सदा तदभावभावित होगा तो वो ऐसा कर सकता है मृत्यु के समय भी तो तैया अंतका हृदय आत्मा आगे कहते हैं कि तया नाड्या ऊर्धम ऊपरी आयन अमरण येति के साथ अमृत करना येति ये प्राप्नि तो आदित्य द्वारा यानी उत्तरायण मार्ग से वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी अपेक्षित अमृतत्व को प्राप्त करता अमरण धर्मत्व तो है कि इस कल्प में फिर उसे मरना नहीं पड़ता जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जिसका इस कल्प में आना जाना नहीं होता उसे भी अमृत कहा जाता है इसे बताने वाला एक स्मृति वचन बताते हैं आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही भाष्यते स्मृति संप्लव शब्द का अर्थ होता है लय और भूत संप्लव शब्द का अर्थ है भूतों का लय भूता नाम संप्लवह भूत संप्लव और भूत यानि आकाशादि भूत आकाशादि पंचभूत और इन आकाशादि पंचभूत रूपी तत्वों का संप्लव यानी लय और आ का अर्थ है मर्यादा अर्थ में होने से तक तो आकाशादि पांचों भूतों का लय होने तक हा अभिविधि और ये जो है वहां तक क्या होता है रहने वाला जो स्थान है उसे माना जाता है भूत संपलव तक रहने वाले स्थान को अमृत ही कहा जाता है भाष्यत्याने त्या कथित उच्चे भाष्यते शब्द का अर्थ है उच्चत तो क्या उत, वो स्थान अमृतत्व भाष्यते यानी उच्चत है उस स्थान को अमृत कहा जाता है जो भूतों के लय तक रहता है भूतों के लय के साथ ही लीन होता है उससे पहले लीन समाप्त नहीं होता Intent? तो भूतों का लय होता है प्रलय काल में जब ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी होती, होती है तब तब तक ब्रह्मलोक बना रहता है इसलिए ब्रह्मलोक को भी अमृत कहा जाता है तो आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही भाष्यते इति स्मृति आगे है ब्रह्मणा वह कालांतरेण मुख्यम अमृतत्व एति अथवा मुख्य अमृत अमृतत्व ही अमृत शब्द से लेना है तो क्रम मुक्ति की साधना करने वालों के लिए मुख्य अमृत अमृतत्व की ही प्राप्ति होती है ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ ये अर्थ निकलेगा कि अथवा ये ब्रह्मणा वा सह कालांतरे मुख्यम अमृतत्व ये भुक्ता भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गो तो ब्रह्मलोकगत जो अनुपम भोग है उन भोगों को भोग करके ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर मुख्य अमृतत्व को यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं वे लोग जिनको ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है आगे हैं विश्वंग नाना विध यानी अलग अलग फल वाली अन्य नाडियां है मतलब दूसरा दूसरा शरीर प्राप्त कराने वाली संसार अंतपाती पाती तो विश्वंग अन्य विश्वंग शब्द का अर्थ करती है नाना विध गत ये मूल मंत्रस्थ विश्वंग शब्द का अर्थ है और थ में सप्तमी है तो संसार प्रति ये वो उत्क्रमने भवन्ति प्रतिपत्थ विश्व भवन्ति अर्थ हैं बाकी सौ नाडियां संसार का निमित्त बनती हैं तो इस प्रकार ये जो है उपासना तथा कर्म फल की प्राप्ति मानव शरीर को छोड़ने वाला जीव कैसे करता है इस, इसका वर्णन हुआ अब आने वाला जो मंत्र है सत्रहवा यह तृतीय वल्ली का जो अर्थ है पंद्रहवे मंत्र तक बताया गया प्रथम मंत्र से उसका उपसंहार मंत्र है पन्द्रह मंत्रों के द्वारा जो विस्तृत तो अर्थ बताया गया उसका संक्षेप में उपसंहार किया जा रहा है सत्रहवें मंत्र से और अठारहवा मंत्र है आख्यायिका का, का उपसंहार और उन्नीसवा जो मंत्र आएगा वह शांति मंत्र है इस प्रकार उपनिषद का समापन होगा वो सत्रहवे मंत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं